अंधेरे में आज प्रस्तुत है प्रसिद्ध कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में का नाट्य रूपांतर मुक्ति की इस कविता की उम्र अब 50 साल से अधिक हो गई है लेकिन इसकी चर्चा और इसका आकर्षण अब भी बना हुआ है कुछ लोगों को ये कविता कई मायने में एक गूढ़ कविता लगती है और कुछ को सत्ता तंत्र और जनवादी मूल्यों के बीच का अंतरद्वन्द चाहे जो भी हो इस कविता के भीतर की गूंज को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए हमने इसे नाटक का रूप दिया है तो आइए सुनिए मुक्तिबोध की इसी शीर्षक से लिखी गई कविता पर केंद्रित ये नाटक अंधेरे में जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगातार कोई एक लगातार आवाज पैरों की देती है सुनाई बार बार बार बार वो नहीं देखता नहीं देखता किंतु वो रहा घूम तिलस्मी खोह में गिरफ्तार कोई एक भीत पार आती हुई पास से गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनिशा अस्तित्व जनाता अनिवार्य कोई एक कोई एक कितना कितना कितना अंधेरा घेराया है ये, ये अंधेरा भया हुआ है डरा रहा है मुझे और, और और कोई कोई एक कोई एक लगातार चक्कर लगा रहा है लगातार इधर से, उधर, उधर से, इधर इधर से से से उधर उधर उसके उसके पैरों की आवाज बहुत साफ सुनाई दे रही है हाँ, वो, वो वो शायद किसी को दबोच लेने की चलाक फिक्र में आहिस्ता आहिस्ता टहल रहा है कौन है कौन है कौन है जिसके होने की आहट सुनाई तो दे रही है पर वो वो दिखाई नहीं दे रहा ये ये ये क्या दीवार से पपड़ियां गिर गिर रही है? रही हैं रेत है मैं देख रहा हूं मैं देख रहा हूं। देख रहा हूं मैं है तो क्या मुझे पता चल रहा है कि तुम तुम तुम तुम कुछ बुदबुदा रहे हो कौन है तुम पहचान क्यों नहीं पा रहा मैं तुम्हें मनु मनु अरे हा मनु ये ये ये अंधेरा भी अजीब है हाँ। अंधेरे के इस तिलिस्म में कुछ भी तो पता नहीं चलता कुछ कुछ भी तो नहीं मैं मैं मैं कहा आ गया हूं और क्यों आ गया हूं कैसे आ गया हूं और वो, वो, वो कहा चला गया किधर किधर कि, गया वो अरे कहां? ये, ये क्या कहा क्या मैं शहर के बाहर पहाड़ी के इस पार तालाब के किनारे और यहां भी यहां भी हर ओर हर ओर वही वही अंधेरा वही अंधेरा और और हरोसी अंधेरे से स्तब्ध उसका पानी मुझे क्यों लग रहा है जैसे जैसे पानी की डरी हुई सतह पर हा कोई कोई हक उभर रहा है अक्स बड़ा सा चेहरा शायद मुस्कुरा रहा है हा मुस्कुरा रहा है शायद पहचान बता रहा है पर पर पर मैं उसे पहचान क्यों नहीं पा रहा हूं अरे, अरे, ये, ये, ये क्या हो रहा है ये ये ये क्या हो रहा है? इस इस भयानक अंधेरे में भी ये ये पेड़ पे, ये, ये, ये ये जंगल चमकने कैसे लगे हैं पेड़ों के तनों पर बिजली नाचने लगी हैं डालियां एक दूसरे से जुट क्यों टकराने लगी हुई कितनी खतरनाक चुप चुप्पी है ये जबान खींच लेने वाली फिर आ गया वो आ गया फिर वो कौन है कौन है वहा बोलते क्यों नहीं बोलो कौन है कौन है <laughs> <laughs> कहाँ कहाँ कहाँ कहाँ गया वो तालाब अरे कहाँ गया वो तालाब और उसका पानी मेरा गला सूख रहा है मैं मैं मैं किसी अंधेरी खो में पड़ा हूं अंधेरी हाँ, कुछ दिख नहीं रहा शायद लंबी और अंधेरी खो है कोई है कोई है क्या कोई है ये ये ये क्या हो रहा है क्या? मेरी आवाज पर कोई बड़ी चट्टान हिल रही है हाँ इस इस इस इस बड़ी, बड़ी अंधेरी का द्वार खुल रहा है खुल रहा है औ, और और इस, इस अंधेरे को चीरती आ रही है एक, एक एक जलती मशाल लाल लाल जलती मशाल अंधेरे की छाती में घुपती मशाल <laughs> प सा कोहरा छूट रहा है लाल अंगारों जैसा कोहरा होरे में ये, ये कौन है कौन है ये लगता लोक स्नात पुरुष साक्षात रहस्य अब, अब, अब, सिर कोहरे के बीच कि, कितना साफ चमक रहा है भव्य ललाट कितना चमत्कारिक और प्रभावशाली हाँ शायद क्या एकदम वही है वही वही मेरी अब तक, तक न पाई गई अभिव्यक्ति। पकड़े पकड़े से, पकड़ी से, पकड़ ले चल उठा के छोड़ डाले अरे, मैं मैं मैं मैं कहा हूं? कहा हूं मैं कहा हूं मैं कहां कहां कहां हूं हूं हूं वो वो मशाल कहां गई कहां गई गई बुझ हवा में कैसे बुझ सकती है किसने बुझा दी लोग लोग मुझे अंधेरे में पकड़ कर कहा ले जा रहे हैं ये हमारी खतरनाक है आ आ आ आ ये न ये क्यों क्यों क्यों क्यों दी जा रही है मुझे मौत की सजा मेरी मेरी मेरी आंखों पर किसने बांध दी है काली घनी पट्टिया किस खड़ी पाई किस सूली पर टांग दिया गया हूं मैं ऐसा लगता है किसी किसी शून्य के अंधिया गड्ढे में गिरा दिया गया हूं मैं हो हो तो वही दिलस्मी खो है रह रहे कर दरवाजे पर सांकल ही तो बज रही है सब शायद शायद कोई मुझे बुला रहा है हा मुझे ही शायद कोई मुझे मेरी ही बात बताने आया है अब क्या मैं उसे पहचानता हूँ हाँ पहचानता हूं मैं मैं मैं पहचानता हूं उसे जो जो बाहर खड़ा है इस घने कोहरे में हम्म, वही शख्स है जो मुझे उस तिलिश्मी खोह में देखा था तो खोलना ही होगा दरवाजा खोलना ही होगा दरवाजा अपने घर का ये बंद दरवाजा खोलना होगा खोलता हूं अरे जा, खुलचा जा, खुलचा खुलचा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा। बहुत रह चुका है तू तो बंद अजीब बात है बाहर तो कोई भी नहीं है पसरा हुआ है सिर्फ अंधेरा सर्द और खूंखार अंधेरा कहां गया वो कहां कहां चला गया कोई है अरे मैंने दरवाजा खोल तो दिया कहा चले गए सपना देख रहा हूं या या या जगा हूँ अंधेरे में फर्क करने की ताकत घटम हो गई है मेरी हा उधर दूर क्षितिज के पार क्या है क्या है अरे एक छोटा सा चलता हुआ दिया है शायद शा, शायद हाँ, हाँ हाँ वो एक दिया है दिया ही है हाँ दिया है हर हाँ, आंखों को थोड़ी रोशनी मिल रही है धीरे <laughs> धीरे नजर आने लगा है रोशनी हल्की है तो तो क्या हुआ अंधेरे को तो चीर रही है ना अब अब कुछ दिखने लगा है दिखने लगा है दिखने लगा है दिखने लगा है, दिखने लगा है।, दिखने लगा है।, दिखने लगा है। अरे ये ये तो सिविल लाइन्स है मेरी वर्तमान कर्मस्थली मेरा अनाम सा पता और मैं मैं अपने कमरे में हूं ओह पता नहीं क्या पर, पर कुछ तो होने वाला है कुछ असंभव कुछ अशुभ कुछ अनहोनी वक्त क्या हुआ है <laughs> दिल्ली एक्सप्रेस है ये तो रेलगाड़ी कितनी तेज चला रहा है ड्राइवर डर लग रहा है मुझे मुझे डर लग रहा है इतनी तेज अरे कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए सी काली ट्रेन फुंकारती हुई दिल्ली जा रही है चाहती क्यों है क्यों भर भर कर क्यों जाते हैं इतने सारे लोग दिल्ली कोई उनमें से उतर कर मेरे पास क्यों नहीं आ जाता है वो, वो कौन है सफेद कपड़े सफेद बाल अरे ने ने ने ने ने ने ने ये तो टॉल है रुको अरे रुको रुको अरे कहाँ जा रहे हो सुनो रुक रुक जा भाई सुनो क्या प्रोसेशन के तो इधर ही आ रहा है मेरी तरफ काले काले पसीने से तर दैत्याकार लोगों का सांवला जुलूस की तरह भयभीत करने वाला ये हुजूम। बाकी लोग हैं? पूरे शहर में और और कोई नहीं जाग रहा है सब के सब सब सोए हुए हैं। किसी आत्मा की तरह सिर्फ मैं, मैं सिर्फ इस, इस इस सिर्फ सिर्फ मैं मैं मैं मैं सिर्फ, सिर्फ मैं मैं ही हूं इस इस इस अंधेरे में को देखने के लिए ये ये सब कहीं भूत पिशाच तो नहीं है हाथों में मानव की सूखी हड्डियां गले में खोपड़ी की मालाएं ये ये, ये कैसा प्रोसेशन है ये ये तो किसी मृत्यु दल की शोभा यात्रा लगती है निस्तेज आखें बड़े बड़े पेट और इनकी शक्लें, ये तो ये तो पहचाने हुए से लगते हैं हा पहचानता हूं मैं इनको अब मैंने शायद देखा है इन चेहरों को याद आया कल के अखबार में ही तो देखा था इनको हाँ याद आया उस उस उस मोटे वाले का नाम वो, वो क्या अरे अरे अरे वो तो डोमा जी उस्ताद है डोमा जी उस्ताद शहर का कुख्यात हत्यारा और स्मगलर ये है इनका लीडर इनका सरगना रुक जाओ खतरा खतरा हम दुनिया की नजरों से छुप कर जा रहे थे पर इसने हमें देख लिया मारो मारो, मारो मारो उसे, मारो उसे! गया। मेरी तो जान ही निकाल दी थी इन लोगों ने अगर दोबारा देख लिया तो पता नहीं ये मृत आत्माएं ये मुर्दा लोग मेरे साथ क्या सुलूक करेंगे अंधेरी रात खत्म क्यों नहीं होती खत्म नहीं होती रात हर, हर, हर आतंक की जबरदस्त पकड़ मेरे भीतर मेरे अंदर मेरे दिल दिमाग में बड़ी होती जा रही है ओ ओ मेरे आदर्शवादी मन सिद्धांतवादी मन ये क्या हाँ, सपना क्या फिर शुरू हो गया ओ मेरे आदर्शवादी मन सिद्धांतवादी मन अब तक ये क्या किया जीवन ये क्या जिया दुखों के दागों को तमको सा पहना अपने ही ख्यालों में रात दिन रहना जिंदगी निष्क्रिय ही बन गई तलघर अब तक क्या किया जीवन क्या जिया बहुत बहुत ज्यादा लिया दिया बहुत कम कम क्या गाया ये ये क्या गाया इसने मैं मैं बेचैन क्यों होने लगा हूं आ, आ, क्या करू क्या करू क्या करू कहा जाऊ कहा जाऊं इसका इलाज खोजने कहा जाऊं दिल्ली या उज्जैन उफ, ये ये ये सारी बदहवासी मैंने खुद पैदा की खुद पैदा की है मैं ही इसका जिम्मेदार हूं एकमात्र जिम्मेदार हूं इस सारी हालत के लिए मुझे अपने से नफरत हो रही है दिल्ली और उज्जैन जाने से क्या होगा क्या होगा कोई कोई रो रहा है कोई रो रहा है अब वहां है शायद देखता हूं उठो सुनो उठो उठो उठो उठो अरे उठो कोशिश करो तो उठने की हाँ ऐसे ऐसे ऐसे उठो अरे पिताजी आप मेरे होटे हो गई यहाँ पिताजी पिता उठिए उठिए बेताजी भाग जा यहां से परे हट जा हम तो गुजर गए जमाने के चेहरे हैं आगे बढ़ जा पर पर इतना सुन ले ये दुनिया कचरे का ढेर नहीं है जिस पर दाने चुगने के लिए चढ़ा बैठा कोई मुर्गा एक जोरदार ऊंची बांग देकर अंधेरे में सुबह का ऐलान करके मसीहा बन जाए अरे, अरे, ये, संभालो इसे लो लो इसे ले लो बोरे में ठंड के षड्यंत्र से इसको बचा पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं रह गया था अरे सुनिए सुनिए सुनिए तो है चुप चुप चुप चुप चुप चुप चुप चुप वरना वरना वरना मुझे डर है कि उनमें से किसी ने सुन लिया तो हम दोनों में से कोई बकाया नहीं रहेगा चुप चुप बेटा हो जा मेरे हाथ तो खाली हैं खाली ब, ब, बच्चा कहाँ चला गया कहा गया वो कहां? अरे बच्चा नहीं है और, और उसकी जगह ये ये सूरजमुखी के फूल कहां से आ गए मेरे हाथों में अब अब इस इस अंधेरे में मैं कहा ढूंढूंगा उस बच्चे को अरे अरे अरे अरे, अरे ये, वो फूल कहाँ गए ये तो, ये ये तो ये तो हाथ में फल है फल गया ये तो ये तो फल है ये अभी कौन क्रॉस खोल लो इसकी खोपड़ी कपाल की हड्डी कट नहीं रही है रद्द मारो इस पर बता तू कौन है तू कहां है ये पूछो मैं कहां नहीं हूं, कहां कहां नहीं हूं? छोड़ दो इसे बाहर कट दो इसे। इसे इस तरह दबोचा नहीं जा सकता ये तो कई जगह है हां कई जगह निकालो इसे दूर करो इसे बाहर कर दो वो वहां है लहू और लोहे के दरमियान पसीने से रिश्ता कायम कर रहा है चढ़ाए जा चक्का हाँ चढ़ाए जा चक्का पीटेजा जा घन चढ़ाए चक्का पीटेजा जा घन पीटे आ अंधेरे में अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की लिखी कविता पर आधारित ये नाटक भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिकू मनोज माइनकर मिलिंद देश और जैनेन्द्र सिंह सहयोग विजय लक्ष्मी शर्मा का था और निर्देशक थे विनोद कुमार ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया प्रसारित किया गया प्रसारित